ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नववा प्रकरण है ध्यान दीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे थे अभी तक ये बता दिया आचार्य जी ने जो साधक अपने लक्ष्य के ओर जाता है अथवा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो ये प्रतिबंधक आते तो तीन प्रतिबंधक बता दिया बहुत, वर्तमान और भावी वर्तमान भी चार बता दिया वैसे एक आवांतर प्रतिबंधक बता दिया भावी प्रतिबंधक तो बता ही दिया एक अलग एक प्रतिबंधक भी है जैसा कोई किसी ने सोचा मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त करना है ब्रह्मलोक का मतलब हिरण्यकर्प तीव्र इच्छा थी पहले और उसके बाद उसकी बुद्धि बदल गई वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन बना किन्तु तत्व साक्षात्कार हुआ नहीं क्योंकि वो इच्छा पड़ी थी ना तीव्र इच्छा उसके कारण तभी वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वहां से ब्रह्म के साथ मुक्त होता है ये आवांतर प्रतिबंधक बता दिया तो इसी का नाम है क्रम मुक्ति यहां तक हम लोगों ने विचार किया था ठीक है ये जो प्रतिबंध आ गया विचार करने वाले पुण्य आत्माएं, किंतु जिसके अंदर जो ज्यादा प्रतिबंध है जो पापी अत्यधिक है उसके अंदर जो इच्छा है ना उसकी प्राबल्य ज्यादा हो गया और विचार का जो प्रबलत थोड़ा कम हो गया जैसा मानते हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को झगड़ा होता है यदि तीव्र प्रारब्ध है आपका पुरुषार्थ को दबा देंगे और तीव्र पुरुषार्थ है प्रारब्ध को दबा देंगे वैसे ही यहां आपकी पहले तीव्र इच्छा थी श्रवण मनन तो किया तो आपने विचार भी किंतु तीव्र नहीं किया उस इच्छा को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सके तो इसलिए वो इच्छा थोड़ी बची है तो उन्होंने क्या किया उसको ज्ञान होने नहीं दे दिया तभी उसको ब्रह्मलोक में यदि श्रवण मनन निदिध्यासन, जैसा वहां तीव्र इच्छा थी वैसा यदि हो तो उसको नष्ट कर सकते तो ज्ञान होने नहीं तभी जाके वो ब्रह्मलोक में जाके मुक्त हो गए किंतु चाहे तो ये भावी प्रतिबंधक हो है तो पुण्यात्मा है विचार में वो प्रवृत्त है और कुछ ऐसे लोग हैं बिल्कुल तीव्र पापी हैं, वो क्या करे ये बता रहे आगे तो ये प्रकरण क्यों उठा रहे प्रसंगवशात प्रसंग कहते हैं मृतस्या अनापेक्ष जैसा एक को आप निरूपण कर रहे तो दूसरा उसको प्रसंग वसा आता है अपने जैसा सज्जन का वर्णन कर रहे तो प्रसंग वसा दुर्जन आई जाता है तो उसके लिए आगे का देखिए श्लोक थोड़ा उसमें भूमि कहे देखिए तिरपन्म का एवं तत्व विचारे क्रियमाणे एवं बोलतो इस प्रकार किस प्रकार पीछे जो बता दिया था ना तिरपन है तिरपन की भूमिका है 53 52 तक हुआ है ना 52 हुआ है ना हाँ 53 में कुछ भूमिका है भूमिका देखे ये जो आगे का प्रकरण भूमिका मतलब आगे का प्रकरण क्यों आ रहे संबंध होना चाहिए ना बिना संबंध से जो बोल के जाते हैं ना उन्मत्त प्रलाप माना जाता है पूर्व और उत्तर के साथ संबंध होना चाहिए नहीं तो कुछ का कुछ बोल पड़े वो नहीं माना जाता है तो इसलिए पहले और इसके साथ क्या संबंध है ये भूमिका में बता रहे हैं एवं तत्व विचारे क्रियमाणे एवं मतलब इस प्रकार इस प्रकार बोल बोलते जो पहले बता दिया ना अभी भी ऊपर बताया वो तत्व विचारे तत्व बोलते आत्मतत्व जहां भी तत्व शब्द प्रयोग होता है आत्मा में ही प्रयोग होता है बाकी सारे जो है अतत्व पदार्थ है जैसा वस्तु कहा गया था वो दिन वस्तु तावत परम ब्रह्मा वस्तु केवल परमात्मा ही हो सकता दूसरा नहीं वस्तु का मतलब जिसमें सारे निवास किया है और सब में निवास करता है वो वस्तु है तो वैसे ही तत्व है परमात्मा है तत्व का मतलब यथार्थता उसे कोई यह वहां यातात्म्यता कहा ईश अवास में यातात्म्य था ये जो वस्तु है कौन सा तत्व विचारे मतलब परमात्मा का विचार श्रवण मननादि क्रियमाणे अच्छे प्रकार से तत्व का विचार तो किया श्रवण भी किया मनन भी निविद्यासन भी ये करने पर भी वशात। किंतु तो एक प्रतिबंधक पड़ा था तो प्रतिबंधवशात बोल दो प्रतिबंध के वशीभूत होकर कौन सा प्रतिबंधक भावी अथवा प्रारब्ध भूत प्रतिबंधक और वर्तमान प्रतिबंधक ये पुरुषार्थ से हटा सकते हैं ये पुरुषार्थ के द्वारा हटा सकते उपाय भी बताया था किंतु भावी ये प्रारब्ध किया उसमें पुरुषार्थ काम नहीं चला नई चेक प्रतिबंध वशा मतलब भावी प्रतिबंध उष वशा अत्र साक्षात्कार न जायते जन्मनि हे सप्तमे अस्ज अर्थ त्रल प्रत्या। अत्रा तत्रा। तो त्रल प्रत्योलत इस जन्म में देखिये यता तथा और अत्र अत्र है देश अथवा वस्तु को लेके होता है और यता तथा है काल को लेके होता है इसलिए अत्र बोलते अश्विन जन्मनी अश्विन जन्मनी क्योंकि एक देश प्रदान होता है एक काल प्रदान होता है जैसे लोक में भी देखे बद्रनाथ क्या है धाम केदार धाम गंगा को क्या कहते हैं तीर्थ बोलते हैं ना तीर्थ बोलते हैं तो तीर्थ और धाम में क्या अंतर है जहां क्षेत्र प्रदान होता है वो धाम होता है जहां जल प्रदान होता है वो तीर्थ होता है जहां जल की प्रदानता तो हो जाती है उसको तीर्थ कहते हैं गंगा तीर्थ यमुना तीर्थ ये तीर्थ होता है और जहां स्थान प्रदान होता है ऐसा बद्री धाम केदारनाथ धाम व धाम होते हैं तो वैसा यहां अत्रा मतलब वस्तु प्रदान हो जाता है यदा तदा है ना ये काल प्रदान है यदा तदा आता है संस्कृत में वहाँ काल प्रदान को लेकर अत्र तत्र है वस्तु प्रदान को लेकर तो इसलिए अत्र मतलब कौन अश्विन शरीरे इस देह में साक्षात्कारो ना जायता हा। देह का साक्षात्कार नहीं हो रहे क्या किंतु इस देह में सत्ता में न देह का नहीं बोल रहा देह में तो देह में जो है साक्षात्कार नहीं हो रहे तो देह में भी क्यों नहीं साक्षात्कार हो रहे है? इंद्रियों का हो रहे वो भी देह में हो रहे ना मन का हो रहे वो भी देह में हो रहे बुद्धि का हो रहे वो भी देह में किंतु इनसे अतिरिक्त एक है उसका अर्थात इन सबको देखने वाला है ना उसका साक्षात्कार इंद्रिया मन बुद्धि उस दृष्ट का साक्षात्कार तो साक्षात्कार का मतलब अनुभव साक्षात्कार का मतलब है अनुभव अनुभव का मतलब अपरोक्षता यही बता रहे साक्षात्कार न जायता या जायते है एक लोप हो गया आगे इत्यादि पढ़ा है ना इसलिए व्याकरण के अनुसार लोप होता है जायता ठीक है किंतु अलग यदि करे तो जायते होता है आगे ई पड़ा है ना इति इसे लोप हो गया वो तो न जायते क्या नहीं होता है साक्षात्कार नहीं होता क्यों नहीं होता है प्रतिबंध अवशात हेतु तो है प्रतिबंध के अधीन होने से यह साक्षात्कार नहीं इति अभिधाया इति है बाद में अभिधाया इस प्रकार कथन करके कहा तक ऊपर तक बावनवे श्लोक तक इस विषय में प्रतिपादन किया अभिधाया मतलब प्रतिपादन करके अथवा कथन करके कहा करके तो यहां तक हो गया प्रतिबंध वशात उसको तत्वज्ञान नहीं होता है किंतु है वो पुण्यात्मा है तभी जाके वो जन्म होता है ना शुचि नाम श्रीमताम के योगी नाम कुल पुण्यात्मा किंतु एक दूसरा एक व्यक्ति है तीव्र पापी नाम पापी भी नहीं है तीव्र पापी अत्यधिक पापी पापी में भी भेद किया है सामान्य पापी मध्यम तीव्र तीव्र मध्य मृदु योग सूत्र में क्या है एक होता है तीव्र दूसरा है मध्य और एक मृदु किन्तु ये तीव्र पापी है तीव्र पापी नाम तू अभी तू शब्द है पुण्यात्मा से व्यावृत्त कर रहे पुण्यात्म को ज्ञान इसलिए नहीं हुआ प्रतिबंधकता इसलिए नहीं हुआ किंतु ये तो तीव्र पापी है सोपी विचारो दुर्लभा सोपी मतलब जो ऊपर जो तत्व विचार किया था जिनके पास प्रतिबंधक था न भावी कम से कम उन्होंने श्रवण भी किया था विचार मनन भी किया था निधि ध्यान भी किया था ज्ञान भले भी ना हो किंतु श्रवण मनन किया वो जो श्रवण मनन भी इसको प्राप्त नहीं हो रहा है, यही बता रहे इसलिए बोलते हैं सोपी सोपी मतलब जिनके पास प्रतिबंधक है उन लोगों ने श्रवण मनन विचार तो किए है तत्व का वो जो तत्व विचार भी वो जो तत्व विचार भी दुर्लभ ये भी उनके लिए क्या है दुर्लभ है, किनके लिए तीव्र पापी ना, तीव्र पापी पुरुष क्योंकि वो पाप प्रतिबंधक करता है ये बहुत प्रतिबंधक करता है जैसा एक महात्मा बता रहे थे हमारे से पढ़ते थे एक बुढ़िया मरने वाले दीदी कहा महाराष्ट्र में तो वो गए थे तो उन्होंने कहा ये मरने वाले चलो इनको गीता पाठ करवाओ किसे बोलते गीता पाठ सुनाओ गए तो पंडितों को बुला के गीता वो बुढ़िया बोलता बंद करो इसको बंद करो हाँ तो बार बार बोलने नहीं बंद चिल्लाने लगे बंद करो बंद करवा कर दिया सुनने नहीं देते क्योंकि वही सुनेगा पहले से कुछ किया होगा इसलिए बहुत लोग ये करते महाराज अभी क्यों करे बुढ़ापे में तो होगा अभी से करे तो संस्कार पड़ेगा तभी बुढ़ापे में काम करता है तो बुढ़ापे में नहीं होता है बाद में बंद करना बड़ा बोलता है क्योंकि वो पाप है सुनने नहीं देता है बिल्कुल नहीं सुनने देता तो इसलिए हम बता रहे हैं वो विचार भी क्या है दुर्लभ अत्य दुर्लभ इसी को ये बता रहे तिरपन्में श्लोक में, में देखें आचार्य जी तिरपन्मा विचारोपि विचारोप कर्माण प्रतिब्रवणाया बहुबे इति श्रुते में बता दिया उचि को उठाके बता रहे कटुपनिषत् प्रथमाध्याय का दूसरे वल्य के सातवें मंत्र में उसको संकेत दे रहे, <coughs> वहाँ रहे है न श्रवणाया बहुविद्य शुण्वंत तो बहो यमुना विद्यु बहुत लोगों को ये श्रवण भी नहीं मिल सकता है क्योंकि श्रवण इसलिए नहीं वो प्रारब्ध है उसका पाप इतना है नहीं देता सुनने के लिए बोलते सुनने से क्या होगा पेट भरता है क्या बेकार समय व्यर्थ करना है उनको समझा दीजिए उल्टा आपको समझा देंगे ऐसा समझा देंगे सुनने से क्या पेट भरता है क्या बिल्कुल प्रतिबंध पाप प्रतिबंधक है शून्य नहीं दे, देता है इसलिए हम बता रहे हैं वहां से लेजिए श्रवणायापी बहुवीर यो यो से लीजिए, यो मतलब यह का यो बना यह मतलब परमात्मा यह का मतलब है परमात्मा आत्मतत्व वो जो आत्मतत्व है बहुबीर बहुबीर बोल दो बहुत लोगों से बहुत लोगों को श्रवणायापी न अर्थात उस आत्मा के विषय में श्रवण भी उपलब्ध नहीं होता है श्रवण भी नहीं कर सकते हो और श्रवण करेंगे भाग भी जाएंगे बैठने नहीं देता उनको क्योंकि वो पाप है और उसको व्यवधान डालता है रुकावट डालता है इसलिए बोल रहा रहे यह बोल हो तो आत्मतत्व विचार बहुवीर बोलतो अनेक जो पापियों को शब्द से लेना अनेक पापी जो है उनको श्रवणायापी न लभ्यता श्रवण करने में भी नहीं देता है अथा श्रवण भी नहीं कर सकते इति श्रुते इस श्रुति प्रमाण से जाना जाता है इति श्रुते मतलब वही कटुपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे बल्ले में वही यमराज बता रहे हैं ना नचिकेत को हे नचिकेता श्रवणायापी बहुवीर यो न लभ्य आत्मा के विषय में श्रवण भी कम नहीं है ये भी एक पुण्य है जिसके पुण्य उदय होता है वही श्रवण कर सकता है तो इसलिए ये भी कम नहीं हां सुनने के बाद जो जानना उससे और भी पुण्य है तो श्रवण करना भी पुण्य है और सुनने के बाद उस तत्व को आत्मा सात करना वो और भी कठिन है जैसा वहां गीता में भी कहा मनुष्याण सहस्रेशु कश्चित यदतिशिध है यदता नाम अभी उसमें भी रूप से जानना और भी कठिन है तो इसलिए हम बता रहे इति इति श्रुते श्रुते मतलब ये कटुपनिषद की श्रुति प्रमाण से ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है ऊपर केशांचित स विचारोपी कर्मणा प्रतिबद्ध केशांचित का मतलब पापी जना इस श्रुति के बल से लोक में तो हो रहे किंतु तो श्रुति उसको स्पष्ट कर रहे तो केशांचित केशांचित बोल तो पापियों को विचारोपि ये जो विचार है अंश तो विचार तत्व विचार ये जो विचार है कर्मणा प्रतिबद्यते कर्मणा मतलब पाप कर्मणा, केवल कर्म प्रतिबंध नहीं करता है शुभ कर्म है पुण्य कर्म है वो सहायक है किंतु यहां कर्मणा मतलब पाप कर्मणा जो पाप कर्म है प्रतिबंध करता है इनको पापियों को उसमें प्रमाण क्या है ये कटुपनिषद के स्वती प्रमाण है कौन सी श्रवणायापी बहुवीर यो न लब्या टीका मिलेगी के। इति प्रतीक उठार है केशांचित मतलब किनी किन्नी को मतलब पापियों को सबके लिए नहीं त्र प्रमाण महा मतलब उस विषय में अर्थात श्रवण भी दुर्लभ है मनन निविध्यासन तो दूर की बात है किंतु श्रवण भी कहे अत्यंत दुर्लभ है ये तो आपका प्रतिज्ञा हो गए ना पापियों को श्रवण भी दुर्लभ है ये प्रतिज्ञा हो गई तो प्रतिज्ञा को हम तभी मानेंगे प्रमाण देना पड़ेगा लक्षण अभ्याम वस्तु सिद्धि प्रमाण में सबसे प्रबल प्रमाण कौन है श्रुति प्रमाण यद्यपि श्रुति प्रमाण है संज्ञात विरोधी ना एक संज्ञात विरोधी है एक असंज्ञात विरोधी दो माना जाता है नहीं सुना संज्ञात विरोधी प्रत्यक्ष प्रमाण है वो असंज्ञात विरोधी संजात संजात सम्यक ज्ञाता सं और आ लगा दीजिए असंज्ञात सम्यक ज्ञाता संज्ञात सा के ऊपर अनुस्वार है सम समाता दृष्टांत से आप समझ जाएंगे पहले दृष्टांत देखिए युधिष्ठिर है बड़ा पुत्र है और युधिष्ठिर का जहां जन्म हुआ था उस समय में जितने भी उनकी जो पिता माता के संपत्ति का कोई विरोध है तब तक, तक कोई विरोध नहीं और अर्जुन आदि का जन्म होते युधिष्ठिर और भीम पहले भी विरोधी बैठे है ना उसके संपत्ति का हिसाब और युधिष्ठिर के समय में कोई विरोधी नहीं और भीम हो अर्जुन हो उस समय में भीम के समय युधिष्ठिर बैठे हैं और अर्जुन का जन्म होते हुए संपत्ति के अधिकार दो बैठे विरोधी है ना उसको बोलते संजात विरोधी और युधिष्ठिर हो गए असंजाता वैसे ही यहां अभी इधर आई है द्रष्टात में सबसे प्रथम प्रमाण कौन है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को सब लोग मानते प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण जहां आता है तब तक उसका कोई विरोध ही नहीं प्रथम प्रमाण है क्योंकि प्रत्यक्ष को सभी लोग चार वाक् से लेकर तांत्रिक लोग हैं नव प्रमाण मानने वाले तांत्रिक लोग नव मानते चेष्टा को भी एक प्रमाण मानते सभी लोग मानते इसमें किसी का भी नु नचा नहीं तो प्रत्यक्ष के बाद अनुमान मानते अनुमान भी संज्ञात विरोध है जहां अनुमान आएगा तो प्रत्यक्ष पहले ही बैठा है और उसके बाद उपमान प्रमाण है और उसके बाद आगम प्रमाण शब्द प्रमाण मानते चौथे स्थान में तो जहां आगम प्रमाण आ रहे प्रत्यक्ष प्रमाण पहले ही बैठा है विरोध करने के लिए और प्रत्यक्ष प्रमाण जहां है वहां आगम प्रमाण नहीं था बाद में आ गया इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है असंज्ञात विरोधी और आगम है संज्ञात विरोधी समझ गए ना संज्ञाता मतलब आगम शब्द प्रमाण आते हुए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा है विरोध रूप अभी जो असंज्ञात विरोधी है प्रत्यक्ष प्रमाण संज्ञात विरोधी है आगम वो आगम प्रमाण प्रत्यक्ष का कैसा बात करेगा प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा हो गया ना जैसे युधिष्ठिर है बड़ा है भीम तो बाद में संज्ञात वो कैसे उसके विरोधी करेंगे तो शास्त्र विरोध कर रहे हैं तो इसीलिए वहां माना है प्रमाण का विरोध नहीं कर रहे जहां भी देखिए आगम प्रमाण है ना प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध कभी नहीं करता है प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका विरोध कर रहा है वो तो है प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं करता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका विरोध प्रमाण का विरोध करना और प्रमाण का विषय जैसे काशी में एक बार बीएचयू में हड़ताल हो रहा था उस समय डीन थे सुधांशु शेखर तो वहां के छात्र लोग वहां उसको उसका डीएन को मुर्दाबाद बोलते रहे किन्तु सुधांशु जिंदाबाद व्यक्तित्व ना आपको मान रहे हैं किंतु दीन है उसको मुर्दाबाद जैसे कभी कभी बोलते हैं आपको हम मानते हैं आपका वचन को नहीं मान रहे वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण को विरोध नहीं कर रहे वो किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है इसका विरोध कर रहे हैं कैसा जैसा सूर्य को देख रहे हम किससे से इतना बड़ा है सूर्य ज्यादा से ज्यादा और शास्त्र बता रहे ज्योतिष आदि सूर्य तो प्रतिपक्ष कितना भी बड़ा है मान रहे अधिक अब ये जो शास्त्र है प्रत्यक्ष प्रमाण को विरोध नहीं किया किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण जो आप जितना बड़ा बता रहे वो ठीक नहीं है वो विरोध कर प्रमाण को नहीं बाध कर सकता बस यही प्रत्यक्ष प्रमाण का बाद माना जाता प्रमाण नहीं प्रमाण का विषय क्योंकि विरुद्ध हो रहे ना जैसा लोक में भी देखा जाता है कोई बड़ा भाई बोल रहे गलत बोल रहे तो छोटा भाई बोलते ये ठीक नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई का विरोध नहीं किया उन्होंने जो आप बोल रहे ये ठीक नहीं ये विरोध कर वैसे यहां आगम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो बता रहे उसका विरोध कर जहां जहां विरोध करना हुआ सर्वत्र नहीं जहां विरोध करना जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिख रहे सत्य है शोभनीय है करके जगत तो आगम बोल रहे है नहीं ये सत्य और शोभनीय नहीं है यही बता रहे तो इसलिए यहां बता रहे तत्र प्रमाण महा मतलब उस विषय में किस विषय में जो अत्यंत जो पापी है उन व्यक्तियों को ये श्रवण भी प्राप्त नहीं होता उसमें प्रमाण कौन है आगम प्रमाण दे रहे प्रमाण महा क्योंकि बिना प्रमाण से वस्तु सिद्धि नहीं होती इसलिए प्रमाण दे रहे हैं प्रमाण कंश बहुबिर योना श्रवणीर यहां तक श्रुति है ये श्रुति का वचन है कटुपनिष का तो वहां यह श्रवणाया बहुवीर यो न लृण्वंत बहवो यमना विद्यु आश्चर्य कुशलोश्च लब ये पूरी श्रुति यहां एक टुकड़ा उठा लिया बस प्रमाण दिया ये देखिये उसका अर्थ श्रवणायापी श्रवणाया शब्द यह ना उसमें बहुबीर यो श्लोक में भी देखिए श्लोक में यो आया है एक आकार उठा रहे उसको यह में जो विसर्ग है ना ये दो बिंदी होता है उसको विसर्ग कहते हैं व्याकरण में उसको विसर्ग कहा उसको क्या उ हो के गुण हो गया एक सूत्र के अनुसार उसको उ होता है उसके बाद गुण होकर यो बन गया यह, यह कार्य कर रहे परमात्मा यह कार्य कर रहे परमात्मा परमात्मा का मतलब है आत्मतत्व लेना है परमात्मा का मतलब आत्मतत्व पहले भी एक दिन बताया था आत्मा एक है उसके सामने परम लगा दीजिए क्या हो गया परमात्मा जीव लगा दीजिए जीवात्मा परम लगाने से वो तत्पद का वाच्य हो गया और जीव लगाने से तमपद का वाच्य। परम को भी हटा दीजिए जीव को हेटा तो लक्ष्य मात्र बचेगा लक्ष्य केवल आत्मा ही वाच्य भिन्न हो गया परम लगा, का क्या था। परम लगा दिया परम लगाने से उसको परोक्ष बना दिया श्रेष्ठ बना दिया परम का मतलब श्रेष्ठ तो तो कौन आत्मा, है आत्मा को नहीं परमात्मा को बोल रहे हैं ईश्वर को आत्मा श्रेष्ठ भी नहीं है अश्रेष्ठ भी है दोनों से परे हो आत्मा में कुछ नहीं न श्रेष्ठता भी नहीं श्रेष्ठता भी अपेक्षाकृत होती आत्मा किससे श्रेष्ठ है न उसमें श्रेष्ठता है कुछ भी नहीं वो निर्गुण निराकार है ना कहां से श्रेष्ठता आएगी तो इसलिए परम लगाने से परमात्मा हो गया तत्पद का वच्च्य बन गया ईश्वर बन गया ये श्रुति और महापुरुषों ने समझाने के लिए अध्यारोप आत्मा में आरोपित कर दिया अज्ञानी तो है जीव है उसको समझाना पड़ेगा तो एक एक सीधा कुछ हाई नहीं करे नहीं चलेगा ना ले जाना तो वही है जैसा मान दीजिए अब छोटा सा बच्चा है अब सीधा कहिए आप डॉक्टर पढ़ो सीधा उसको डॉक्टर में डाल दिया तो क्या पड़ेगा वो वो भाग जाएंगे तो सू धीरे धीरे एक दो तीन बढ़ाते बढाते बाद में जाके आगे जाके उसके बारहवीं में अथवा बीएससी के बाद उसके बदल सकते सीधे ही अब डॉक्टर पढ़ोगे तो कैसा होगा वैसे ही श्रुति धीरे धीरे ले जा रही आत्मा को पहले परम लगा के परमात्मा बता दिया और जीव लगा के जीवा तो ऐसा श्रुति ने क्यों किया क्या आवश्यकता था ये जो व्यवहार हो रहे हैं ना हम लोगों को देखकर करना पड़ा मजबूरी से उसको ये जो भेद दृष्टि हो रहे अपने को जन्म मृत्यु मान रहे इसलिए सूति को समझाने के लिए ये करना पड़ा नहीं तो सूची में ये तत्पर्य नहीं है अभी इसको समझाना है किसी अज्ञानी को समझाने के लिए आपको पहले अज्ञान अवस्था में उतरना पड़ेगा ज्ञानी को समझाने के लिए अज्ञान उनके भाषा से उसको उत्तर देना पड़ेगा ना तो इसलिए सूते भी वही नीचे उतार के समझा रहे तो इसलिए हाँ परमात्मा हा। परमात्मा बोल तो आत्मतत्व यह का अर्थ किया परमात्मा बहु भी ऊपर आहु भी बोल तो पुरुषे कौन से पुरुषे पापात्मा पुरुष सभी नहीं क्योंकि जो पुरुष तो श्रवण मनन निधि करने के बाद मुक्त हो गए बाद में प्रतिबंध हटने के बाद इसलिए हम हाँ पुरुषे मतलब ऊपर है ना कर्मणा पाप कर्म से युक्त पुरुष ये लेना ऐसा पुरुषे कौन से पुरुष है पाप कर्म युक्त पुरुष उन पुरुषों के द्वारा श्रवणायापी अर्था अपि ऊपर है ना श्रवणायापी उसका अर्थ कर स्रोतुम अपी नभ्य उनको सुनने को भी नहीं मिलता है और यदि सुनेंगे तो भी वहां से भाग जाएंगे उसको बैठने नहीं देता उपकर्म सुनने नहीं देता है उसी का अर्थ कर नभ्य का मतलब दुर्लभ इतर्थ उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है क्यों दुर्लभ है वो पाप है उसको सुनने में भी नहीं देता है ये अर्थ होगा तो आगे बता रहे उसके लिए बता रहे क्यों दुर्लभ है कारण क्या है ये बताने जा रहे देखिये आगे का श्लोक उसमें भूमिका है देखिए एतावतः सति पाप का मतलब है जो शास्त्र और महापुरुषों ने जो निषेध किया है उसको पाप कर्म मानते है और ये पाप है पुण्य है हमारे बुद्धि के विषय नहीं है क्योंकि हमारे बुद्धि में कुछ ना कुछ दोष लगा है तभी उस दृष्टि से देते निर्दुष्ट होकर हम विचार नहीं कर सकते जैसा मान दीजिए कभी हिंसा होती है सारी जो हिंसा है वो अधर्म नहीं माना जाता है हिंसा तो है हम बोलते हिंसा होने से अधर्म मानते हैं। किंतु सारी हिंसा को अधर्म नहीं माना है जैसे कोई माता है अथवा तो पिता अथवा तो गुरु शिष्य को डांट रहे माता पिता अपने बच्चों को कभी मार भी देते हैं। हिंसा तो हो गई है ना हिंसा का मतलब है दूसरे को दुख पहुंचाना केवल हत्या मात्रा नहीं दुख पहुंचाना ही हिंसा माना है अभी माता ने बच्चे को मार दिया बच्चे को दुख तो हो गया हिंसा तो हो गई किंतु अधर्म नहीं है क्यों अधर्म नहीं है अभी परीक्षा का समय है बच्चा बार बार समझाने पर नहीं पढ़ रहा है, खेलने लगा है तो समझा समझा करके थक गए उसको दो थप्पड़ मार दिया हिंसा हो गई हिंसा होने पर भी वो अधर्म नहीं उसका हित के लिए लोक में भी देखे मिलिट्री वाले उग्रवादी को मार रहे हिंसा नहीं है क्या हिंसा है और उग्रवादी एक निर्दोष को मार रहे वो भी हिंसा है दोनों हिंसा है किंतु एक हिंसा को पुरस्कार मिल रहे और एक हिंसा को दंड मिल रहा है क्यों आपसे पूछेंगे क्यों ये कानून है सरकार का कानून बोलेंगे ना आप वही समय वह शास्त्र परमात्मा का कानून है शास्त्र कानून है तो इसलिए सारी जो हिंसा है वह धर्म नहीं माना जाता है। शास्त्र निर्णय के शास्त्र ने विधान किया हुआ कर्म है वो पुण्य माना जाता है और महापुरुष ने बताया और शास्त्र ने जो निषेध किया जैसा ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए और कलंजम ना सब निषेध के पाप है पुराण भी आता है मुख्य रूप से वेद देखिये प्रमाण है वेद माना है वेद के अनुसार यदि स्मृति चल रही है आपकी तो प्रमाण मान है इसलिए सांख्य स्मृति को प्रमाण नहीं माना है मनु आदि को प्रमाण मान लें क्योंकि वेद का अनुकरण करें और वेद का अनुकरण करके चलने वाली स्मृति उसके अनुसार यदि पुराण हो उसको भी प्रमाण माना जाता है और वेद के अनुसार पुराण है पुराण के अनुसार इतिहास भी यदि महाभारत इतिहास में आता है उसको भी प्रमाण माना जाता है और वेद के अनुसार जो पुराण इतिहास चल रहे उसके अनुसार यदि कोई महापुरुष चल रहे हैं उसका वचन को भी प्रमाण माना जाता है मूल है वेद वेद से विरुद्ध नहीं होना चाहिए वेद से यदि विरुद्ध है तभी चाहे तो पुराण हो अथवा महापुरुष का वचन भी वो प्रमाण नहीं माना जाता है वाल्मीकि रामायण को काव्य माना जाता है सबसे पहले प्रथम यदि काव्य है वाल्मीकि रामायण उसको काव्य के अंतर्भुत गिना सबसे प्रथम ये यदि काव्य है और महाभारत को इतिहास में गिना है उसको पंचम वेद भी कहा गया है पंचम वेद ना वेद को क्योंकि वेद के वेद ने निषेध नहीं किया है यदि पुराण में आ रहा है तभी तो कोई आपत्ति नहीं वेद ने यदि निषेध किया है यदि पुराण में आ रहा है तभी उसको प्रमाण नहीं माना मूल प्रमाण है वेद उची वेद का ही विस्तार वाक्य है पुराण है स्मृति आदि समझाने के लिए वो जी भी बताया ना ये परा ये अपना लौकिक शैली इसका नाम है लौकिक शैली तो वेद है ये समाधि शैली है।, है हाँ अथवा उसमें परकीय शैली भी आई जैसा नचिकेत और यमराज ये परकीय शैली किंतु कभी कभी समाधि शैली और परीय शैली सामान्य लोगों को समझने नहीं आती है तभी पुराण में क्या है लौकिक शैली के द्वारा समझा रहे उसको कहानी के द्वारा समझाने पर क्या होता है जल्दी समझने आता है तो इसलिए पुराण के द्वारा अंतरा जाके तत्व वहीं ले जाना तो भगवान के बोला तो तस्मात शास्त्र प्रमाण भगवान बोल रहे भगवान स्वयं बोल रहे अर्जुन को अर्जुन मेहरा वाचन को प्रमाण मत मानो, तस्मा शास्त्र प्रमाण मैं भी यदि गलत बलत प्रमाण नहीं ये सिद्ध होता है भगवान स्वयं बोल रहे शास्त्र प्रमाण तो इसीलिए है ना वहां कुमार भट्ट ने ईश्वर को ही नहीं माना ये कुमार भट्ट हुए थे शंकराचार्य से पहले क्योंकि बुद्ध को यदि हम भगवान माने और उन्होंने वेद को खंडन किया तो भगवान मानेंगे तो उनका वचन मानना पड़ेगा तो इसलिए बोल दो भगवान है ही नहीं वेद से कोई भगवान नहीं बस वेद ही भगवान है भगवान को भी नहीं मान तो आगे देखिए भूमिका है चौवनवा एतावतः सति एतावत का मतलब है पूर्वोक्त ग्रंथ से यह कहा गया है इसे पहले जो ग्रंथ है ना अर्थात पहले के श्लोक में ये बात कहा गया है सति, प्रति बंदे तत्व प्रतिबंधे तत्वसाक्षात्कार भूते विचारश न संभवत ये बात इससे पहले श्लोकों में बता दिया क्या बता दिया प्रतिबंधे सती जब तक ये भावी प्रतिबंधक है तब तक, तक तत्व साक्षात्कार एक तो तत्व साक्षात्कार संभव नहीं है और तत्साधनाभूत विचार तत्शब्दशिलेना सा, तत्व साक्षात्कार और उसका साधनाभूत कौन नहीं श्रवणाधि उसका विचारच न संभवति ये संभव नहीं है यहां तक हम लोगों ने बता दिया इति अभिधाय इस प्रकार कहा करके कहा तक यहां तक यहां तक क्या कहा गया एक तो जब तक प्रतिबंधक होगा तब तक तत्व साक्षात्कार और उसका साधनभोध श्रवण आदि भी प्राप्त नहीं होता है दो बता दिया ना तत्व साक्षात्कार उनको नहीं हुआ पहले वाला प्रतिबंधक और साधना आदि नहीं होगा अत्यंत पापी को दोनों दिखाया ना तत्व साक्षात्कार मतलब भावी प्रतिबंधक तत्साधना तो विचाराभाव है अभी अभी बताया पापियों को ये दोनों को बता करके ये बोल रहे अभी धाया मतलब कहा करके कथन करके इदानिम इस समय में विचार असमर्थेन पुरूषार्थार्थिन जो विचार करने में समर्थ नहीं है विचार असमर्थेन विचार करने में समर्थ नहीं है ऐसे जो पुरुषार्थिना किम कर्तव्य उसको क्या करे वो विचार करने में समर्थ नहीं है और कुछ जानना तो चाहता है वो क्या करे किम इति अपेक्षायाम ऐसे अपेक्षा मतलब जिज्ञासा होने पर विचारहा अक्षम मर्त्य तत्वा उपास गुरु ये इसी प्रकरण के अट्ठाईसवें श्लोक में बता देंगे। देखिए अट्ठाईसवें श्लोक है ना उसका अंतिम है इसमें चला है ना अट्ठाईसवा इसमें अट्ठाईसवा नहीं हुआ उसमें आया देखिए विचार अक्षमर्त्य तत्वा उपासते गुरु इसमें बताया ना पीछे अट्ठाईस में तो उसके अनुसार, ये जो अट्ठाईस में जो बताया ना उसके अनुसार यत यति तद जो पीछे जो बताया था ना अट्ठाईस में उसका अनुसरण करें कौन अर्थात विचार करने में असमर्थ है और पुरुषार्थी है कुछ वस्तुओं को प्राप्त तो करना चाहता है किंतु विचार नहीं कर सकता वो क्या करे जो अट्ठाईसवीं श्लोक में बताया था उसका अनुसरण करें। तो क्या है वो बता रहे उसी को अट्ठाईसवीं के क्या तात्पर्य है यहां बता रहे हैं अत्यंत चौवन अत्य बुद्धिम्वामग्रवा्यसंभवा यो विचार न लभते ब्रह्मोपाशितश उसके लिए एक ही मार्ग है उपासना है इसको लेकर कल विचार करेंगे ओं पूर्ण मद पूर्ण मदर्पूर्ण मुदच्यते पूर्णशा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शां शांति शांति